आत्मारम चेत विजानी अयमअस्मी पुरुष किम इनसे काम आय शरीर इस मंत्र पर विचार करने के लिए तृप्त प्रकरण आरंभ हुआ है इससे सब सबसे पहले पुरुष शब्द की व्याख्या करने के लिए तीसरे से आठवें श्लोक तक जाना है तो आप इस मंत्र को क्यों चुना अन्य बहुत सारे मंत्र है इस मंत्र में क्या विशेषता के इसी मंत्र को ले रहे व्याख्या करने के लिए तो कारण यह है इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है वह जीवन मुक्ति के तृप्त जीवन मुक्ति का तृप्ति को वर्णन कर रहा है कि मिशन कस का शरीर मनसरे एक जीवन मुक्ति का स्वरूप का वर्णन कर रहा है वह किस प्रकार के आनंद का अनुभव कर रहा है जिसके साथ अत्यंत तृप्त है और उसे कोई चीज की इच्छा नहीं होगी कोई कामना नहीं इस शरीर के साथ सब कोई संबंध नहीं रहता यह जीवन मुक्ति का कृप्ति को वर्णन करने वाला मंत्र का एक हिस्सा है अतय इसको जानबूझकर उठाया गया क्योंकि शंका है जीवन मुक्तिता को मानने के बारे में वेदांतियों में बड़ा परस्पर विरोध बहुत कई लोग का जीवन मुक्ता को माने कोई जरूरत तो नहीं है ब्रह्मविद्रह्मी ब्रह्म है सब ब्रह्म जन्म मुक्ति क्या वास्तवि जीवन मुक्त हो नहीं का क्रम तो नहीं बता रहे हम जिस दिन उसको ब्रह्मानुभूति हुई ब्रह्म का स्वृद्धि हो गई उस दिन मुक्त हो गया भ्रम हो गया और ब्रम होने के बाद फिर जन्म मुक्ति तक आज घुस गया बीच में कई लोग इस अवस्था को मानते स्मृतियां भी प्रमाण है कि भले ही जो जीव अपने स्वरूप की स्मृति कर लिया जो था इसके अंदर अभिमान कर रहा था अभिमानी वो भले अभिमान समाप्त हो गया उसका इन अज्ञानियों के विषय कौन से मुक्तिश्व न्याय से प्रारत की वजह से शरीर रहता है और जिस शरीर में रहकर जो जीव ब्रह्म का अनुभव करके निवृत्त हो चुका है उस शरीर उपाधिक वत जीवन काल पर्यत शरीर की स्थिति है तावत जीवन काल पर्यंत तो अज्ञानी स्वर आरोपित मन कर लेता है यह जीवन मुक्त है और उसी शरीर का पात्र में विधेयक हो गए हो गए ऐसा व्यवहार अज्ञानी ही करता वह व्यवहार भी प्रामाणिक या प्रामाणिक नहीं है यह साबित करना चाह रहे और भी साबित करना चाहते अज्ञानी के द्वारा स्वीकृत जीवन मुक्त उस जीवन मुक्ति कालीन व्यवहार के द्वारा सुख दुख का भोगी नहीं होता वो अपने आनंद इस बात को साबित करने का सामर्थ्य मंत्र में है अथवा ज्ञान गूझ मंत्र को ही उठाया गया और इस मंत्र का खंडान्वय करेंगे आप दंडान्वय दोनों दर्शन कर सकते हैं पुरुषश्चे अयम आत्मा ना किम इच्छन कि कसे काम आय मनुषं और में क्या होगा कह किम करो प्रश्न उठा कौन क्या कर रहा है पुरुषा ने कह किम कुयात ये विजानिया है ना कह किम कुयात ये प्रश्न हुआ कह किम कुयात कौन क्या कर रहा है किया पुरुषा आत्मा अयम कठमस्मी तरे तरह किस्म प्रयोजनाय कस्में प्रयोजने प्रयोजन पर प्रयोजन किए कि काम शन इं चिक विचार तत्फल दर्शय अवराबर्षितचार और उसके फल को दर्शा गत्र विचार्यते जीवन मुक्त से या तृप्ति इस आयते का विप्राय को अतरा मृति प्रकरण में सम्य विचारते के सम्यक प्रकार से विचार किया जा रहा है क्यों जीवन मुक्त से यह तृप्ति क्योंकि इस के द्वारा जीवन मुक्ति की जो तृप्ति है सात विषद आयते उसको इस प्रकृति के द्वारा तेन अभिप्राय विचारे इस मंत्र के विचार का प्रस्तुति के द्वारा विस्तार विस्तारूपण स्पष्ट किया जाते अत्र मैंने तृती दीपाख्य ग्रंथ है तृती ग्रंथ में अने आत्मची इत्यादि का अभिप्राय तात्पर्य सम्यक विचार थे सम्य विचार किया जा रहा है तेनालीर इस मंत्र के अभिप्राय के विचार के द्वारा जीवन मुक्त श्रुति प्रसिद्धा या तृप्ति जी मुक्ति मेगा ये श्रुति प्रसिद्ध जो, जो तृप्ति है सा उस तृप्ति का विचार करते हुए विषद आयते निष्पष्टी भगवती स्पष्ट किया जाता है अब कहने का मतलब आप इस मंत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं इस मंत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं तो मंत्र व्याख्यान का मतलब क्या होता है व्याख्यान पंच लक्षाओं वाला पांच चीज की जाती है जब तब कहा जाता है कि व्याख्यान किया गया क्या है वो पांच पाराशरी पुराण में लिखा है पदच्छेद पदोक्तिर विग्रहो वाक्योजना आक्षेप समाधानम व्याख्यानम पंच लक्षण पदच्छेद किया जाएगा और पदच्छेद करने के बाद प्रत्येक पद के अर्थ से उक्ति करना पदार्थोक्ति तो पदार्थों तो कथन करना है और पदार्थ कथन करने के लिए आवश्यक समासों का विग्रह कर देना समास, वगैरह का विग्रह करके समझाना और विग्रह करने के पश्चात पदार्थ बोध हो गया और वाक्य की योजना बना करके वाक्यार्थ बोध करा देना वाक्यार्थ बोध कराने के बाद का जो आक्षेप है उसका समाधान करना ये पांच चीजें की जाती है जहां उसको कहते हैं व्याख्यान यदि व्याख्यान लक्षण से उत्तर व्याख्यान का लक्षण पहले कथन पुराणों में कह दिया गया है उसी में अनुसरण करते हुए हमें पहले क्या करना पड़ेगा एक एक पद का छेदन करके उन प्रत्येक पद ज्ञापन कथन करना पड़ेगा शुरुआत कहां से करेंगे पुरुष शब्द से कि इस में करता है कथन करने के लिए तदपोधात सृष्टि संक्षिप्त कर सकती उसका उपोदघात अर्थात पुरुष शब्द का व्याख्यान करने के लिए उपयोगी जो संसार है ईश्वर है ब्रह्म है, कुटस्थ है जीव है यह सबको व्याख्या करना पड़ेगा तभी पुरुष क्या है बताया जा सकेगा सीधे पुरुष व्याख्या नहीं हो सकती है इन चीजों की भी ना। संसार बताना ना। तब संसार में जो प्रवेश हो रखा है बंधन का अनुभव कर रहा है उसको हमें पुरुषों से कहना है उसके लिए हमें पहले सारा बताना पड़ेगा इसको कहते हैं एक पद का व्याख्या करने के लिए उस पद के अर्थ संबंधी जो अन्य पद प्रासंगिक उनकी भी व्याख्यान कर रहे हैं उसको प्रतिपाद्य संग्रह रहे वहीं पर बुद्धि में रखते हुए कदर्थम उसके अर्थ को प्रतिपादन करने क्या हम कर रहे हैं अर्थांतर वर्णन उपोदघात अर्थांतर का वर्णन जो किया जाता है उसका नाम उपोदघात उस उपोदघातत्व संक्षिप्त दशे थी सृष्टि को माया सर्वं जीवेश यह श्लोक और अगला श्लोक दोनों के दोनों पहले भी आया हुआ है और आगे भी आएगा छठाध्य अध्याय एक सौ पचपन श्लोक में आया था और आगे में आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में आएगा वर्तमान में सातवें प्रकरण का तीसरे श्लोक में है अगला श्लोक जो आ रहा है वो भी पहला आ चुका है छ दो सौ में आगे आएगा वो आठ उनहत्तर में वर्तमान में वो है पांच चार एक कई श्लोक को तीन तीन बार इस ग्रंथ में आवृत्ति किया गया है विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए माया आभा जीवेश करो दी थी स्वतत्व था नृसिम उत्तर परिषद ने सुस्पष्ट लिखा है महामाया ने क्या किया अर्थ मूल प्रकृति ने उसको मूल प्रकृति कहो महा महाया कहो केवल प्रतिशत से कह सकते हो उसको ऐसा जो चीज है वो क्या किया आभास की सहायता से जीव और ईश्वर दोनों का निर्माण कर दिया शुद्ध ब्रह्म में कल्पिता शक्ति है महामाया महामाया भी कहते हैं या उपरिषद में इसको प्रकृति कहते हैं कुछ लोग इसको मूल प्रकृति भी कहते हैं ठीक इसके सतवंश का दो है शुद्ध सत्य और अविशुद्ध शक्त अथवा मनिल शक्ति भी कहते हैं लोग त्य का दूसरा है विद्या भी कहा जाता है और यह या अविद्या माया भी कहते हैं ठीक और इसको पराप्रकृति भी कहा जाता है कहीं पर और इसको अपराप्रकृति भी कहा जाता है येदर्श उपाधि वाला अशुभ सत्य माया है विद्या है परा उपाधि वाला है ईश्वर और अशुद्ध सत्य मनीषत्विद्या अपरा प्रकृति उपाधि वाला है जी अनेकों ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के प्रयोग कर दिया जाता है यही है। अपरा प्रकृति प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति, मूल या अविद्या, माया महामाया या अविद्या राधा महाराधा का संप्रदाय वाले है ना अविद्या सीता महा सीता। रामानंदी कोई शब्द वाली प्रयोग करो फर्क कुछ नहीं पड़ता तथ्य तो वही समझाना है उन्हें चीज तो वही है। अब अंतर के भेदा भेद मानना या अभेद मानना केवल ये मिथ्या मानना नहीं मानना ये लग चीजें हैं अलग अलग सिद्धांत का लोगों ने अपनाया माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर इन दोनों को करती है बनाती है कल्पितों में वीवेशों इसे जीव भी कल्पित है ईश्वर भी कल्पित है अंतर क्या है दोनों कल्पितों में ईश्वर के अधीन है माया और वहां माया का अधीन है जीव अविद्या का अधीन है जीव ये लेकिन ईश्वर भी अधिन है महामाया दोनों के दोनों जननी है इसे मातृ तुल्य इसे ईश्वर की पत्नी कहा जाता है माया को और ईश्वर की पत्नी को माया अवतार लेती है से। इसे ईश्वर भी कल्पित है जिससे वो ईश्वर का भी जननी हो गई ना महामाया लेकिन इतना सामर्थ्य किसके पास है माया उसके अधीन होने के नाते ये ईश्वर अपने माया की सहायता से महा माया तक तो पहुंच सकता है और मा माया मिथ्यात्व तो का भी अनुभव करता हुआ उससे परे ब्रह्मानुभूति वाला है ये ईश्वर पावरफुल है इसमें नहीं समस्या यही है कि इसके पास एक दम नहीं है ये अपने अविद्या को लांग नहीं पा रहा है अपने विद्या को अपना अधिन नहीं कर पा रहा है अपने विद्या को पहचान नहीं पा रहा है इसलिए अविद्या को पार करके महामाया अपना मूल कारण तक पहुंच नहीं सकता और इसकी मिथ्या किए हुए स्वरूप का स्मृति करने में असमर्थ महसूस होता है इसको शिव शक्ति के रूपिणी ने कहा शिव शक्त्य रूपिणी सांब सदाशिव भी बोलते पराशिव या आदि बोलते हैं और सांब सदाशिव अंबा सहित जो शिव है सांब सदाशिव साम्भा सदाशिव सांब सदाशि उससे फिर शिव विष्णु और ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु शिव सदाशिव से कल्पित सदाशिव, कल सदाशिव हो गया ब्रह्म शैव लोग क्या बोलेंगे ब्रह्म को सदाशिव और महामाया को अंबा ये अंबा से जो सदाशिव उसको सांब सदाशिव सप्तावली भेद कर रहे केवल वो लोग नहीं नहीं वो यहाँ है यहां। वो सांब सदाशिव से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश जो शिव है उनकी पत्नी ना पार्वती इसे वो इस में है नहीं ये शिव है और ये सदाशिव है और जब इससे जुड़ गया तो सांब सदाशिव कहा जाएगा माया मई तीसरे कहते अत्र इसमा इस श्लोक में माया आभा माया शेना माया शब्द ना चिदानंद मय प्रम प्रतिबिंब समन्विता शत्रु तुम गुणात्मिका जगद उत्पादन बोधा प्रकृति रुचे थे श्लोक में माया आभा माया है ना माया ये माया नहीं लेना, को लेना है को मूल प्रकृति वही प्रकृति प्रकृति या वही विशुद्ध शुद्ध लेकर के ईश्वर और अविशुद्ध सत्व को लेकर के जीव हुआ तीसरे कहते हैं कौन सा लेना है चिदानंदमय ब्रह्म ये को ले लोगे तो इससे थोड़े ईश्वर पैदा हुआ ईश्वर किसे पैदा हो रहा है इससे और श्लोक इस क्या है? माया ने आवास जीव और ईश्वर को पैदा किया पैदा नहीं करता है। ये माया ईश्वर को पैदा नहीं बेचारा ईश्वर माया के आधीन हो जाएगा ईश्वर आधीन माया नहीं रह जाएगी ईश्वरी को कहना है कि वो चरा माई जो ब्रह्म है ब्रह्म में प्रतिबिंब समा जो सतुतम गुणात्मिका त्रिनात्मिका जगत को उपादान होता जो है प्रकृति उसी को माया से श्लोक में लेना है सा और वो महा माया क्या कर रही है अपनी सत्य गुण को दो भाग में बांट दे रही है पाउन दो भाग में शुद्धि आयु शुद्धा विद्यमान शुद्धि और नाम नाम से दो भागुल भक्त होती क्रमेण क्या शुद्ध का माया का अविद्या तय माया उन माया और अव्यो प्रतिंबितया अव प्रतिबिंबित ब्रह्मचैतन्यमे ईश्वर जीवश्चिच्य मे प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य है उसका नाम ईश्वर अविद्या जो प्रतिब्रम चैतन्य उसका नाम जीव हो गया सब जो प्रतिबंध पढ़ रहा इसलिए वहां पहले आकाश तक स्थान दिया था तो माया सकता है ना कैसे हाँ। क्योंकि ये माया इसका कारण नहीं है तो नहीं कैसा हो जाएगा इन दोनों का कारण ये है ना यदि ये, ये इसका कारण होता इस माया नहीं बोल सकते महामाया बोलना ही पड़ेगा डिसीजन देनी पड़ेगी महामाया मूल प्रकृति केवल प्रकृति तब ये प्रकृति और अपरा भक्त हो जाएगा जो भगवान कहते हैं गीता में कोई विवाद बन जाए सही दम और वह जो जो विस्तृत इस बात को पहला ही प्रकरण में निरूपित विद्या, विद्यारण्य गुरु के तत्वे कामोरज सत्वुणा प्रकृति चा सत शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्य मते माया बिंबो वशीकृत ईश्वरः अविद्यास्यदनेक साण शरीर सनंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता चिदानंदमय ब्रह्म है वो कैसा है वो प्रतिबिंब समन्विता चिदानंदमय ब्रह्म का प्रतिबिंब समन्वित कौन है महामाया प्रकृति वो कैसे वो चिदानंदमय ब्रह्म का प्रतिबिंब युक्त आश्चर्य ही है ना यहां सामान्य प्रकाश में आवरण रूपेण कौन उद्यमान माया और उस माया में ही सामान्य प्रकाश का भी विशिष्ट रूपेण प्रतिम्ब पड़ गया इसलिए कुछ लोगों का मत है जितना लंबा चौड़ा ब्रह्मां जितने लंबे चौड़े में माया मानना पड़ेगा लेकिन नहीं वेदांत के पादों से भूतान त्रिपाद से अमृत हम एक पाद में हमका जितना लंबा चौड़ा ब्रह्म है उतने लंबे चौड़ा में माया का व्याप्ति मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने लंबे चौड़े में जगत दिखाई देता है वहां माया मानना जरूरी है। और सिर्फ कितने में है? ब्रह्म प्रकल्पित चतुष्पादों में से एक पाद इसे ब्रह्म परिकल्पित चतुष्पाद में से एक पाद मात्र माया मानना पड़ेगा अंश उतरे में है चार अंशों में से एक अंश में तीन अंश में माया मानने की जरूरत नहीं जगत तो है हो नहीं रहा पाद्य भूता है पर एक पाद तो उत्पन्न हो रहा है ना और जगत को पान कर उपहान कहां मानूंगा जहां कार्य पैदा हो रहा है वही उसको पानकर्ण तो मानना तो है शुद्ध तो रह जाता है स्वरूप भूत है वो हाँ इसीलिए क्या होता है ना एक पाद्य परिकल्पित उपाधि में त्रिपाद व्यापक जो चीज उसका प्रतिम पड़ गया इसलिए आपको सूर्य का प्रकाश व्याप्त हो रखा है सर्वत्र में दर्पण रखा आपने दर्पण कहां है सामान्य प्रकाश में दर्पण तो सामान्य प्रकाश में है लेकिन फिर भी उस दर्पण में सूर्य के विषय प्रकाश पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा इसी प्रकार से सामान्य चित्र व्यापक चैतन्य में परिकल्पित महामाया आ गए उसी ब्रह्म का प्रतिम्रता महामाया क्या करती है अपने सत्वांश का दो भाग कर लेती है यह कह रहे चिदानंदमय ब्रह्म से प्रतिमे प्रतिमिता तमो रज सत्गुणा तमुगुण रजगुण सत्गुण त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है विधाता सा साथ वह अपने आप को दो भाग विभक्त कर लेती है वे कितने है? किसको अपने आप अपने सत्व उसे तो सत और शुद्धि और अविशुद्धि के द्वारा सत्य शुद्धि सत्य अविशुद्धि आता शुद्ध सत्य और अविशुद्ध सत्य मलि सत्व आते शुद्ध सत्य मलि सत्य सत्व को माया शिक मनिशत्व को अविद्या माया अविद्या मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम सर्वज्ञ ईश्वरः माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंबता जो ईश्वर है वो माया को अपने वश में लेकर के सर्वज्ञ कर रहता है तो क्षणदाय है एक ऐसा प्रतिबिंब है जो अपना आधार होता उपाधि को अपने अधीन रखा हुआ है एक दूसरा प्रतिमाब ऐसा है जब अपने आधार होता है उपाधि को अपना अधीन रख नहीं पा रहा है कैसा ही नहीं पा रहा है अपना उपाधि क्या है अविद्या को पकड़ना आसान थोड़ी अपने अंदर जो अविद्या छाई हुई है ये दिखाई नहीं देती सदाविध्या के चित्र दिख रहे हैं अनेक प्रकार चल रहा है निरंतर कुछ ना कुछ कुछ लटर पटर चल रहा, चल रहा, चल रहा। कभी जगत कभी शास कभी रिश्तेदारी कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी मित्रता कभी प्रेम कभी हंसी कभी सुख कभी दुख चंद्र निरंतर ऐसा तो विद्या पर्दे के ऊपर इसलिए क्या हो रहा है आप अविध्या को देख नहीं पा रहे अविध्या पकड़ में नहीं आ रही अपनी अविध्या पहचान में नहीं आ रही और हमें लगता है कि हम तो ज्ञानी हो गए ज्ञानित चूंकि अभी भ्रांति है बड़ा मुश्किल था जिसको ब्रह्म ज्ञानी भ्रांति हो जाए मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी का भ्रांति हो जाए वो आदमी साधन क्या करेगा ऐसे ही अधिकतर है पुस्तक पढ़ लेते हैं पंक्तियां लग गई तो अब क्या करेंगे अब तो कहने लगे प्रार्थर्मसा हमारा शरीर चल रहा है मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूं उससे तो तो हो रहा है ऐसा बोलेगा सब कुछ होता है तो क्या कहेंगे तुमको पीट दूंगा हम उसको पीट दें फिर उसको तुम्हार साथ। तुम। फिर, फिर तुम्हारे <laughs> प्रार्थ कर हमने भी भी प्रार्थना के साथ है, लड़ाई हो गई यही होता है उल्टा पिटाई कर देता है और प्रार्थना कहते हैं प्रार्थ कर, कर देते हैं दोनों महा झंझट चल तो तो तो तो रहा है आप पहचानना पहचान ना पड़ेगा नहीं मैं ज्ञानी हूँ और उस व्यक्ति का स्थिति ऐसी हो जाती है कि विरोध नहीं और राग रेसि नहीं होती व्यवहार ही ऐसा हो जाता है उससे उसके शरीर का पराक्रमिक स्तर के रहता है या तो बिल्कुल पागल जैसे रहेगा उदासीन वीना कुछ मतलब कुछ भी हो रहा है ठीक है सब ठीक है वो सरदार जी पिए वे थे गाड़ी बैक हो रहा था हाँ जान दे जान दे जान दे अपने <laughs> मस्ती बोल रखिया वो गाड़ी गड्ढे है <laughs> क्या हुआ जान दे <laughs> तब भी वही करे जान क्या फर्क पड़ रहा? तो रहा है गाड़ी कटी में क्या हुआ हुआ जो ब्रह्म विद्या को पी गया है वो जनक नगरी में आग लग गई लगने तो महात आग रहे लंगोटी बिछाने की हो गए लगने तो पूरे शहर में भी आप क्या स्थिति की बात है ना न दा कि ऐसी की के के लिए ऐसा थे उदासीन वि अहंकार को तोड़ना कैसे तोड़ तोड़िए तीसरे का कहते देखो वो जो क्या अधीन लिया हुआ लेकिन अविद्या और दूसरा कौन है अविद्या के अधीन होकर से तोड़ा वैचित्रदिद्या की वैचित्रता के कारण से जीव भी अनेक हो जाते ही कारण शरीर और कारण शरीर विद्या पर अभिमान करने वाला जो है उसको प्राग्ञ नाम से कहा जाता इमे अर्थ मनुष्य निधाया इसी अर्थ को मन में ध्यान रख करती है नृषिमुत्रस्ता पर मे मंत्रा जीवेशौ एव भवति इति अविद्याय रवि प्रवृत्ता है अतो जीवेश्वर मैया कल अने कृष्ण जगत्म कल अच्छे जीवरेश्वर दो की कल्पना महा ने कर ली जगत निर्माण नहीं कर रही है ये दो को बना कर चुप हो गई, माया म्हाय अपने ईश्वर में ताजात्मस्तित है लेकिन ब्रह्म में ताजात्मस्तित है और कोई कार्य उत्पन्न नहीं करती है दो ही कल्पना यह भी सिर्फ ब्रह्म ही है सारे चित्र तो वही है ना इन एक चित्र ऐसा है जिसने दो तो को बनाकर चुप हो गया तो झगड़े तो हैं। ये, ये अपने बनाएंगे संसार को ये अपने संसार को बना करके झगड़े में पड़ेंगे उसकी इच्छा क्या है मालूम नहीं उसने तो जीवरीश्वर बना दिया और इन्होंने अपने अपनी भाषा संस्कारों से सब खेल खेल रहे हैं उसकी कोई इच्छा नहीं उसने तो केवल उसकी क्या इच्छा वास्तव में यह समझाने के लिए मानते हैं ना में इच्छा क्या करेगी? किस आधार पर करेगी इच्छा उसका भी कोई जन्म हुआ था क्या उसमें इच्छा कहां से आ जाएगी इसलिए चीज यहां से आ गई इसलिए कर देखे निय कल्पित हम किसके द्वारा कितनी कल्पना की गई है लीक्षणादि प्रवेशानता ईशे न कल्पिता जागृदाधि विमोक्षात संसारो की कल्पिता ईण से लेकर के संकल्प इच्छा ये सारी चीज कहा है ईश्वर ईक्षण से लेकर के आकाशिक्रमेणा भूत भौतिक सारा योनिया चौसठ लाख चौरासी लाख योनियों के शरीरों को पैदा कर दिया और उन सभी में प्रवेश कर गया यहां तक ईश्वर का क्षेत्र प्रवेश करने के बाद उस प्रविष्ट जो चैतन्य है वो क्या कर लिया अपने आप अलग मान लिया उपाधि में अभिमान कर गया ए शरीर वाला मैं हूं और जागरूक जागृत अवस्था वाला बन गया ये जो ये जीव है और को है। ये मोक्ष परिंद अपने आपको मानता है ई क्षणाधि प्रवेश आता सृष्टि ईशन कल्पित है आदि में जिसका ऐसे क्रिया शुरू करके प्रवेशात्मक क्रिया पर्यंत जो क्रियाएं हैं सारा का सारा जो सृष्टि है वो ईश्वर की द्वारा कल्पित है और जागृता अवस्थाओं से लेकर के उस जागृत अवस्था में शुभता के अनुभूत पूर्विका मोक्ष पर्यंत नित्य शुभ का अनुभूति है वहां तक का जो संसार है वह जीव के द्वारा कल्पित है तदैच बहुश्याम प्रजा इति श्रुतनादिश्याम प्रजा छांद जी में कहा उसने इच्छन किया संगल किया मैं जो एक हूं बहुत हो जाऊ ये श्रुत है आरंभ करके उसको ईक्षण आदि समाज किया ईक्षण आदि यश्या सा ईक्षणादि और हमें जीवनात्मना अनुप्रविश्य छांद को प्रश्न कहिए श्रुद प्रवेशो अंतो यस्य य प्रवेशांता प्रवेशात्मिक क्रिया है अंत में जिसका उसे कहते हैं प्रवेशांता ईक्षणादिश्च असौ प्रवेशानता चौरस दो बना लिया अलग पद फिर दोनों को मिलाकर कर्मधारा समाज करके एक पद बना लिया पश्चात कर्मधारा इसलिए कहते सृष्टि वह या कौन है स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हम सब जगह सृष्टि का विशेषण है ये ईक्षण सृष्टि प्रवेशानता सृष्टि स्त्री नहीं इसलिए उसका हमने विग्रह की स्त्री में पर ले जाए यशियाण कल्पिता ईश्वर के द्वारा कल्पित जागृदादी संसार से असौ जागृदादि जागृदाधि यश असौ उसे क्या कहा जाएगा जागृदाधि पुलिंग ले रहा हूं तो संसार पुलिंग है मां सृष्टि बोला था यहां संसार बोल रहे हैं कि वो सृजन कर रहा है यहाँ भ्रमण हो रहा है संसार दीदी संसार जीव क्या करता है सृजन कुछ नहीं करता तो केवल भटकते रह जाता है सृजन वो करता है इसलिए उसके किए का नाम सृष्टि है और हमारे किए का नाम संसार है हम जो कर रहे हैं उसका क्या हो उसका नतीजा क्या है कोई नया फायदा हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर चाल में चाल अपने चाल अपने बिये जा रहे हैं और बोए जा रहे हैं फंसे जा रहे हैं इधर से निकला एक जाल से निकला दूसरी जाल तैयार कर ले तो उसे फंस जाते हैं ये चक्कर चलते रहता है खुद ही बना लेते रहते सब समाशा बेमतलब बना लेते हैं एक जाल से निकला नहीं दूसरे जाल अपने आप बोल तैयार कर लिया उससे पहले ही यहां से निकलने से पहले तैयार कर लेता है ये खोपड़ी ऐसी वासनाएं ऐसी संस्कार ऐसी और स्वभाव क्या करके बदलेंगे नहीं फिर भी हट पड़ता मैं बदलूंगा जुराग्रह ऐसे ही रहूंगा क्या करो तुम कहें इसलिए कहा ना कि इसमें श्लोक आया था पिछले प्रकरण में हम तो इन मूर्खों के चक्कर में हैं हम तो अपने सिद्धांत बताने जाते तो मूर्ख लोग बदलना चाहते नहीं दुराग्रह पूर्वाग्रह पूर्वाग्रे बैठे हुए हैं अपनी वाषाओं के आधार पर बने हम यही मानेंगे तुम्हारे बात नहीं मानेंगे तुम तो मानो और क्या करेंगे जो मानेगे उसको समझा दिया जाएगा जो नहीं मानेगा अपने सुनो ना सुनो जाओगे दिक्कत क्या आती है जब तक व्यक्ति का हृदय साफ मिलनी दुराग्रह पुराग्रहों से ग्रसित नहीं है तब तक तो वेदांत को सुनने को भी समझ नहीं सकते भले पाठ में हा में हाँ बहुत लोग कर लेते पीछे जाते तो वही रहते जो रहना है यहां समझ में तो आ रहा है लेकिन स्वीकार नहीं होता समझना अलग है हृदय स्वीकारना लगती चीज हृदय स्वीकारेगा वो जो समझावा वस्त्र में श्रद्धा जिसकी है लेकिन समझे वस्त्र श्रद्धा नहीं है बोले समझ लिया आपने ठीक है कथा प्रोचन की काम आ जाएगा विषय लेकिन श्रद्धा उस विषय में नहीं है जिसमें श्रद्धा है पैसों में श्रद्धा है अन्य विषय में श्रद्धा है तो वो पाने में उसको रह, वो पा लेता है इसलिए वो प्राप्त होता है ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता श्रद्धा वन लते ज्ञान तत्पर सुनते हम सब हैं समझते भी हैं लेकिन विषय में श्रद्धा ही नहीं इसलिए वो अंदर पछताने, ऊपर ही रह जाता है तो, तो से नहीं बोल सकते क्या विषय तो सुना हुआ है विषय तो आपके पास सही है सुनाने में क्या दिक्कत है पंडित भी सुना रहा है पक्का गृहस्थी है मामोह में पड़ा हुआ है वो आपसे बढ़िया सुना देता है महात्मा से अच्छे अच्छे विद्वान पंडित हो बेदान बड़ा दंड बोलेंगे संस्कृत में बोलेंगे तुमको हिंदी में बोलोगे है न वहीं पे वो जहा <laughs> है कोलू का बैल है जाएंगे वेदांत बोल गया फिर पत्नी के पास आ जाएंगे और कहा जाए है मल्ला का दौड़ मस्जिद तक और कहां कहा जाएगा विद्वान सारी समस्या यहां आती है कि जिस विषय को हमने सुना समझा है उसमें हमारी कितनी श्रद्धा निष्ठा है उस पर गया? वो क्यों अनुभूति में नहीं है लोग आता है कारण है, विषय में श्रद्धा किसमें श्रद्धा द्वैत में श्रद्धा है जगत में श्रद्धा है इस बिल्कुल अनुभव में आ रहा है जिसमें आपकी श्रद्धा हो आपके अनुभव में आएगा यो एक श्रद्धति सदैव कहा है ना श्रद्धा मयो पुरुष श्रद्धा मय पुरुष हो जाता हमने देखा जिनको बड़ा स्त्रियों के प्रति बड़ा और रहता ना वो भी स्त्री जैसे स्त्री जैसे हो जाता है श्रद्धा हो गया ना उसको उसका बोलना चालना ढलना सारा व्यवहार तो बिल्कुल स्त्री जैसे हो है और उन स्त्रियों को देखो जो पुरुष ज्यादा उठना बैठना रह जाता है हाँ और पुरुष ही समान हो जाती है बिल्कुल भयंकर उनकी किसी दूसरी लड़की से पटरी बैठेगा ऐसे देखना नहीं। इस अंसार ऐसा श्रद्धा पुरुष हम ब्रह्म श्रद्धा रखेंगे ब्रह्म एवस एन वो श्रद्धा बनती नहीं समस्या अनुकरण करने से भी इतना नहीं होगा आसान नहीं ब्रिंगी है अनुकरण भी भृंगिक वो क्या अज्ञान मश हो रहा है वहां पर विवेक को रुक नहीं है उस पीड़ा को मालूम नहीं ये मेरी माँ है कि दूसरी है इसे पता लग जाए अनुकरण कर लेगा वो अज्ञान में डूबा हुआ है अज्ञान में रहते हुए भृंगी का अनुकरण करते करते भृंगी बन जाती है समस्या यहां पर क्या होता है आप वैसे बिल्कुल अज्ञानी भी नहीं है ना पढ़े लिखे हैं विवेक ही है। बुद्धिमान समझते हैं समस्या यहां खड़ी ना, एकदम या तो ब्रह्मानुभूति वाला पुरुष ज्ञानी है वो सुखी है एकदम है, है।, एक है लटर पटर वाले अर्ध ज्ञान वाले है ना ये यही आके फंसता है क्योंकि वो पूर्ण रूपण अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा पूर्ण रूप अज्ञान को स्वीकार कर ले और ब्रह्म अनुकरण करें तो ब्रह्म हो जाएगा लेकिन अज्ञान को स्वीकार करें को पढ़ा में पढ़ा लिखा वो आ जाता बीच में जहां होता है मैं अज्ञानी हूं कोई कह भी देना अज्ञानी है? है? अज्ञ्णी। पढ़ा लिखा डिग्री पास हूं फट बोल देते हो तीसरे तो। का स्वाज्ञान अति बिरा अपने अंदर अज्ञान उपाधि अविद्या उपाधि को स्वीकार करके भ्रम का करने वाला चाहिए तब ब्रिंगी कीटन लगेगा वो भैंस भी लगने तब तब वचन में श्रद्धा हो गया तो भैंसवाहमे क्या है वो अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा उसे मालूम ही नहीं क्या हो अभिमत ध्यान है बात गुरु ने अभिमत वस्तुओं का ध्यान करने का आदेश दिया उस पर विश्वास करके ध्यान किया अंतर है भ्रिंगी कीटन अभिमत ध्यान न्याय दोनों बहुत में श्रद्धापूर्वक तो अभिमत का ध्यान दोनों में दोनों में कोई भी प्रक्रिया से चलोगे मुक्ति आसान हो जाता है इन दोनों प्रक्रिया में आठ कौन आता है अपने अहंकार और अपने विद्या विद्या जो प्राप्त है ये व्यंगीकत न्याय के अनुसरण करने में बाधक बनता है अज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता विद्या को स्वीकार नहीं करता पढ़ा लिखा समझता है वो फंस जाता है या दूसरे पक्ष में जाओ यथा भी तो मत तो ध्यान करेगा वो भी नहीं कर पाता उसके एक अभिमत वस्तु नहीं गुरु जिसको बताता है उसमें भी श्रद्धा नहीं हो पाता है अज्ञान है ना वो है ना वहां पर लेकिन उसको ये मालूम नहीं ये माँ है ये मेरी माँ है ऐसे मालूम नहीं यही तो ढिंगी क्या करता है दूसरे का बच्चे को ला करके बिठाता है और बच्चे को अंदर फंसा दिया मुँह लगा अनाज पहले भोजन रख देता है स्टॉक रात को कीड़ा को रखा के देता है मुंह इसे बंद करे बाहर निकल सकते भोजन अंदर है वो खा रहा है पी रहा है और ऊ बार बार आ रहा है वो सोच रहा है ये जो मेरे खाना पीना रस्ता का रस्ता है बार बार मेरे सामने आ रहे जा रहा है यही मेरी माँ है, है और ये समझ लिया उसे उसी के रूप धारण करने को स्वीकार कर लिया करके तद अनुकरण करके तदाप्त नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं उसको मेरी समझ लिया। यही मेरा अश्ली स्वरूप है उसका अनुकरण कर लिया उसको अपने मात्र मातृस्वरूप का ज्ञान जैसे बच्चा क्या करता है हमेशा किसका अनुकरण करता है छोटे सा बच्चे किसी को भी देखो अपने माता पिता का और माँ जैसी चल रही है वही बेटी वैसी ही चाल चलेगी बाप जैसे, जैसे बेटा का चाल लगभग ऐसे ही रहता है देखना अनुकरण कर रहे हैं अपने माता पिता का बच्चे अनुकरण करते हैं इसलिए कहा था बच्चों के सामने माता बहुत सावधानी से रहना गलत शब्दों को बोलना नहीं गलत व्यवहार करना नहीं तो वो बहुत उस समय जो फोटोग्राफी होता है ना बहुत जबरदस्त अंदर बैठता है कोमल बुद्धि वहीं पर हुआ उस बच्चे ने उसको अपना मां समझ लिया और उसका कर लिया। तो में करना पड़ रहा है उस उस बच्चे कीड़े उस को मालूम नहीं है वो अज्ञान स्वीकार हो रहा है अति व अनुकरण करने पर उसको अनुभव में आ जाता है सद्रपता की प्राप्ति है वही शरीर हो जाता है वो वो कीड़ा जो है उस वही शरीर वाला हो जाता है वो असली जो अपने जो शरीर था वो शरीर वाला नहीं होता है नहीं मरा वो नहीं, मरा नहीं होता शरीर जो है हाँ खोखला हो जाता है खोखला उससे निकल जाता है जीव निकल जाता। जीव निकलता है दूसरे शरीर धारण ये विचित्रता इसलिए घर को फोड़ोगे ना वो शरीर भी लेंगे विचित्रता है देखो उसमें दूसरी शरीर बन गई उसको ये यहाँ पर होता है ब्रह्म चिंतन होते तो अज्ञान स्वीकार कर लिया तो इस उपाधि का निवारण के लिए उपाधि कल्पित है इस उपाधि का जिससे तो हम लोग अपना उपादन ब्रह्म अभी निमित्त तो उपाय ब्रह्म उसका हम अनुकरण करें उसके स्वरूप चिंतन करेंगे तो ये सारा छूट जाएगा और उसके स्वरूप तत्सवरू की प्राप्ति हो जाएगी होता है। हाँ ब्रह्मलीन होने का मतलब क्या ये स्वरूप का अनुभूति स्मृति हम वही हैं अभी भी वही हैं। लेकिन स्मृति के कारण से उपाधि नाच रहा खेल खेल है और उपाधि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा उपाधि नास्ती हो जाएगी उपाधि हो जाएगी रहेगा नहीं दृश्य अब ग्रह क्या जाएंगे स्वरूपी रह गया उसके ब्रह्म लीन हो गया ब्रमाकार को प्राप्त कर गया ब्रह्म की स्मृति हो गई ब्रह्म का अनुभूति हो गया शब्द होता है अनुभूति है न प्राप्ति है न लीनता है है नहीं ये हो जाएगा सब भले प्रयोग कर लेते हैं वास्तव में लय वे कुछ नहीं इसलिए इस सही शब्दावली है विस्मृति हुई थी हो स्मृति हो गई विस्मृतिता में अंत में अर्जुन ही कर दोह स्मृति ये अभ्यास से ये प्रिमीटन जो बता रहे हैं कि ये भयस ये अभ्यास क्या हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मास्म ताकि सारी चीजें निश्चय करना पड़ तो रहा है केवल हम ब्रह्म से रखने से नहीं होगा पहले विवेक वैराग्य सब संपत्ति बताया वैराग्य होना चाहिए विवेक चाहिए ऐसा उत्पीक्षा उप्रति समाधान श्रद्धा ये सारी सठ संपत्ति मुख्यता ये सब के साथ वेदांत चिंतन करोगे जगत के विख्यात हो जाएगा जिसकी सत्य कारण से हमारी विस्मृति हो है इसलिए विख्यात तो निश्चय हो जाए स्मृति हो गई वैराग्य में तो अभ्यास कोई उसकी भी जरूरत है पहले बोल चुका है वैराग्य क्या करना चाहिए दोष दृष्टि पहले बोल चुके ना कारण बता दिया वैराग्य के, के लिए दोष दृष्टि की जरूरत है वैराग्य का स्वरूप क्या है जिहासा वैराग्य का फल क्या है पुनर्फलेशु भोगेशु अध ज्ञान का साधन क्या है श्रवण पड़ेगा विवेक के लिए नित्य नीति विवेक नहीं करोगे ज्ञान कैसे होगा के लिए श्रवण करना जरूरी है जब आदमी को मालूम है गीता जो सुनता है सब उन्हीं को मालूम होता है ना ये सब लोगों का लोग जो फल प्राप्त पुण्य पाप का फल अनित्य है कैसे जानेंगे आप इससे जाने भी ना तो अनित्य को पाने के प्रयास करते रहेंगे और ये साधु सन नहीं होगा पड़ेगा पड़ेगा होना है तो श्रवण मण निध्यासन तीनों अति आवश्यक है पहले बोल चुके ज्ञान का साधन वो है ज्ञान का स्वरूप क्या है जगत विख्यात और ज्ञान का फल क्या है पुनर जबा। पुनर का का अभाव ये पहले तीन तीन बता चुके ना। का तीन तीन बता बता चुके चुके ना भी वो ध्यान तो मुक्ति विमोक्ष अंत यमोक्ष कौन है वो संसार है इसको किसने बनाया जीवे न जीव के द्वारा बनाया तद अभिमान जीव से चिरता इसका अभिमान कौन कर रहा है मैं मुक्त हो गया हूं या मैं बंधन में हूं सब कौन कर रहा है जीव ही अभिमान करता है ते और क्या है और कैवल्य उपनिष्ठ को दिखा रहे कैवल्य श्रुति माया परिमोहित आत्मा शरीर आस्था करो सर्व स्त्री पाना विचित्र भोग सय जागृत्तृप्ति स्वप्ने जीव सुख दुखभक्ता स्व मयया कल्वोक सुशक्ति काले सकले विली तमोता सुखन जन्मधर्मयोगा जीव स्कृति प्रबुद्ध पुरात्र क्रीडति यीव ततस्त जात सकलं विचि जागृत्सप्त सुशक्या बंधी माया, माया से मोहित यह आत्मा शरीर आस्था करो में जीव जो है इस शरीर में आस्था बना करके शरीर में स्थिर होकर के सारा कार्य को करता रहता है स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोगों के द्वारा इस जागृत काल में विषय भोगों से परित्रृप्ति में प्राप्त करती रहता है सपनी भी, सपनी भी वही जीव, वासनाओं को लेकर के पूर्व जन जन्मांतर के भी जागृतकालीन वासनाओं को लेकर के सुख दुख को भोगता सुख और दुख दोनों को भोगता है वहां जो कल्पित है वो जो संसार है स्वाय कल्पित विश्वलोक वहां जीव अपनी ही अविद्या से कल्पना कर ले रहा है ईश्वर की सृष्टि नहीं वहां पर जागृत में ईश्वर की सृष्टि का भोग कर रहा है जीव और स्वप्न में जीव खुद की बनाई हुई सृष्टि खुद की अविद्या से बनाई हुई सृष्टि के विश्व, की नाना विश्व के नाना प्रकार लोका कल्पना कर विश्व कल्पना करके सुख दुख का भोग कर रहा है और सुशक्ति काले सके बीन और कर्मसात जो सारी इंद्रिय लीन हो गई तो में तमोत सुख रूप में समस्या हो गया ज्ञान से अभिभूत जाना इसे उपाधिता किंचित तवे दिशम सुखम होता है मैं सुख रूप से सोया था और कुछ नहीं जानता था मैंने अज्ञान से विशिष्ट होकर के सुख रूपेण आप लीन हो गए अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए समस्या यही आ गई आवरण सहित घुस गया। शक्ति। आवरण सहित जाने के कारण से वह ब्रह्म के साथ ही भूत होता हुआ स्वरूप सुख अनुभव करता हुआ भी मुक्त नहीं हो पाता क्यों अभी आवरण जकड़ा हुआ है अभी आवरण जकड़ा हुआ है तो फिर यदि वहां सुख अनुभव कर रहा है उसे तो छोड़ के क्यों आ जाता है जब पुनः जन्मांतर कर्म योग पुनः जन्म हाँ जन्मांतर के कर्म का योग से बाहर लौटा था इसलिए हम बता रहे थे ना कि जन्मांतर कर्म के वजह से आपको निद्रा से बाहर पड़ती है कई बार आप क्या करते अलार्म लगा लेते हैं तो भी जगते नहीं है भले बज भी गया सुनाई भी दिया उसे खोपड़ी पर ठप मार देंगे कहने चुप मुझे सोने दो और सोने कई बार आलारम बजती भी नहीं है बारह एक बजे उठ के बैठ जाएंगे नींद नहीं आ रही जन्मांतर कर्म ऐसा है तो सोना चाहते हैं तो वे सो नहीं पाते हैं विचित्रता है और जब सोना नहीं चाहते वहां सो भी चाहते हैं जन्मांतर का कई होगा पाठ में सोना कौन चाहता है लेकिन आ जाती है क्या कहा जन्मांतर क्रम तो आवरण की वजह से हुआ पहले आवरण है आवरण पर तो मल विक्षेप इन है ना, नहीं आवरण हो गया जिसका हम आप कपड़े में नहीं समझाया पहले कपड़ा थी, कपड़े में क्या किया? मांड डाल दिया मांड डाल दिया, वो आवरण है, उसके ऊपर क्या किया? रेखाएं खींच दी वो विक्षेप है फिर उसने राजा ढेर कर व्यवहार कर लग गया रंग डाल करके मल हो गया ये जो अवस्थाएं है वो वर्तमान हो गया मल में मल सुख शुद्ध भोग कर रहे हैं सूक्ष्म जो अवस्था है अनेक अनिजन कल्पना की गई तो वासना है उसको जन्मांतर क्रम कहेंगे आवरण नहीं होता अविद्या होती तो कर्म कहा करते हैं अविद्या की वजह से कर्म हुई कर्म की वजह से अब शुद्ध का भोग हो रहा है और इस प्रकार से अनादिकालीन अविद्या इसलिए मानी पड़ी अनादि है अविद्या अनादिका से कर्म धार कहते हैं पुनः जन्मांतर कर्मयोगा सीव स्वी प्रबुद्ध सोता है जो वह वापस लौट के जग जाता है इस प्रकार के तीन पुरों में, नगरों में जो व्यवहार करता हुआ जो जीव है तथा जातम सकलम विचित्रम उसी के सारा विचित्रता को उत्पत्ति होता है लेकिन जागरत और प्रपंचम ये प्रकाशदय यह विवेक जब हो जाए इस जागृत स्वप्न और सुशक्ति इन सारी चीजों को इस सारा प्रपंच को जो प्रकाशित कर रहा है भान्त यस्य यश भाषमे भाव उस प्रकाश जो ब्रह्म है ब्रह्म अहमिति की ज्ञातवा ऐसे ज्ञान कर दिया क्या होता है तब सर्व सगल बंधन से प्रकाशित है, जो है। जिसकी प्रकाश, से सब प्रकाश रहे है। जिस प्रकाश के जिसकी प्रकाश नहीं बोलना। जिस प्रकाश के के कारण कारण जिसकी नहीं बोलना क्योंकि स्वरूप है ब्रह्म का कोई प्रकाश नहीं है ब्रह्म प्रकाश ही है इसलिए जिसकी प्रकाश से ऐसे रख यदि बोले यश्य भाषा संविधम विभाती जिसके प्रकाश के द्वारा सब कुछ जब भाषित होता है शक्ति देखने मिलता है पांच में क्या कहते हैं कर्मणी शक्ति नहीं तो कर रहा है। प्रकाश स्वरूप की वजह से जो सब भाषित हो रहे हैं उस प्रकाश ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसे अनुभव करने लग जाओगे ऐसे अभ्यास करके स्वीकार करके अनुभूति जब हो जाती श्रद्धावश तब कहते वो सरबंध ही प्रमुख सर्वबंधन से वो मुक्त हो जाता है